परिणाम स्वरूप तीन प्रकार उपादान है उपादान परिणाम उपादान और आरंभ उपादान अभी अव परिणाम कथन करते है अवस्थान पत्ति परिणामिता कुंडलं कुंडलं कुंडलं सुवर्ण शीर दीर्घ है जल्दी क्यों कर सत् क्षीरम अवस्थातरतापत्ति परिणाम अवस्थातरतापत्ति परिणाम एक वस्तु अन्यवस्था को प्राप्त हो परिणामी है एक परिणामी है जिसमें अन्य अवस्था की प्राप्ति होती है दृष्टान क्षीर दधी सीधी हो जाता है परिणामी है क्षीर का परिणाम दधी के नृतके होती है, नृत्य त्याग सुवर्ण कुंडल हो जाता है, परिणाम कुंडल एक वस्तु पूर्वावस्था त्याग त्याग त्याग पूर्वावस्था के करके पूर्वावस्थायाग करकेगपूर्वक्राप्ति अन्यावस्था की प्राप्ति परिणाम सहमदाहम काम परिणाम का उदाहरण करते क्षीरम दधी ऐसा क्षीर मृत सुवर्ण आदि नाम क्षीरादि ये व्यवहार योग्यता में परिचर्ज्य दधि हो जाने पर क्षीर व्यवहार नहीं होता है इसी प्रकार मृत सुवर्ण आदि पहले ही जब दधि कुंभ भूषण बन गया तो दधि आदि व्यवहार होता है कुंडल आदि व्यवहार होता है तो शिरा दि व्यवहार योग्यता को परिचय करके आदि व्यवहार योग्यता आपत्ति है परिणाम व्यवहार होता है शब्द प्रयोग किया जाता है तो परिणाम का स्वरूप अथ बताया ओम परिणामिता सुवर्णं यता इधानीवर्त लक्षण आह अभी विवर्त का लक्षण कहते हैज्जु सर्पगत निरंस त्यंसौ तव मालिन्क अवस्थान्तर भान तु रज विवर्त रज सर्प अवस्थ रज में कल्पित सर्प रज से अन्य अवस्था सर्प अवस्था का भान होता है कार्य नहीं केवल भान होता है अवस्थांतर का भान अन्य अवस्था का भान भान प्रती ज्ञान ये विवर्तन है राज्य में सर्वस्थ हो जाना ठीक है, उसमें कैसे ब्रह्म का निरंशे जगत तो कैसे होगा उसका उत्तर देते निर से विवर्तन निरंश में भी होता है निरंश में भी विवर्त होता है अवस्थान्तर भान संभव है क्यूँकी व्यम्न कल्पना आकाश है आकाश नीरवयोगते कल्पना होती है निरंश में भी अवस्थांतर धान होता है यह तत्व तो अन्य भान परिणाम उद्रित अतात्विक अन्यथा भाव विवर्ता शोधतात्विक अन्यथा भाव परिणाम तो जो तात्विक अन्यथा उसको परिणाम कहते है अतात्विक अन्यथा भाव विव्रता ये अतात्विक अन्यथा वास्तव और सर्प हो जाती है जितना सर्प भ्रम होता है अब वो अतात्विक अन्यथा होता है आपत्ति है ये इसका नाम है विव्रता और तात्विक अन्यथा भाव हो जाए तो तो परिणाम आकाश में तलमाल नहीं होने पर विसल्पना होती है आरम्भ मत परिणाम पक्ष का स्पष्टीकरण किया गया उसे विलक्षण है, है। पूर्वावस्था रहते हुए पूर्वावस्था का त्याग नहीं होता है अन्य अवस्था का भान, रज्जु तो रज्जु रूप से रहती है सर्प का भान होता है तो सर्प रज्ज का विवर्त है पूर्वावस्था में अपरिच्यज्य वो अवस्थान धान विवर्तम परिणाम में तो पूर्वावस्था का परित्याग हो जाता है इसमें विवर्तन पूर्वावस्था में अपरिच्यज्य जैसे वैसे रहते हुए अन्य अवस्था का धान अन्य अवस्था होना नहीं अवस्थान्तर प्राप्ति नहीं अवस्थान का भान उसका विवर्त तम उदाहरण उदाहरण देते हैं रज्जु यथा रज्जुआत्म अवस्थित से द्रव्य सर्पात्मा अवभाषण सर्पात्म अवभाषण भान प्रति ज्ञान सर्प रूप से प्रतीत होती रज्जु प्रतीत समय में रज्जु रज्जुआत्म अवस्थित रज्जु रूप से रहती है रजु रूप से रहते हुए ही सर्पना भान होता है रज्जुआम से द्रव्य से सर्प रूप से भानर्त विवर्तमान से रजाद शुक्ति में रजत भान होता है रज में सर्प सर्पधान होता है इसे जितने विवर्तमान रजा आदि सब सावय सांसदर्शनाथ निरंत सो न घटते निरंश में विवर्त नहीं घटेगा जिसे पहले कहा था और दूर पक्ष निरंश न पहले कहा था आरम्भ का और आरम्भक दूर्ण पक्ष निरंश में संभव नहीं पहले कहा था अभी कभी विभरत भी संभव नहीं सो की न घटते रजुआ दस दर्शनाथ जिसने विभर्ति उपाधान सब सावय दिखते हैं निंश समय शो की मतलब विव्रत पे न घटे जैसे परिणामी आरम्भक पक्ष नहीं होगा इसे विव्रत पक्ष में नहीं घटेगा क्योंकि ब्रह्म निरवय इस गगनादी तदर्शनात्मे मिथ्या सिद्धांतिका निरवय में तदर्शनाथ विव्रत दर्शनाथ गगनादोपी गगनादि निरवय होने पर भी उसमें मालिन्यादिम कल मालिन्न ब्रह्म होता है इसलिए निरवय में ब्राह्मण नहीं होगा विभरता नहीं होगा ये बात नहीं निरंशी अस्थि असो असो का विवर्त असो विभर वह विभर्त निशनी तलत्व से तलत्त क्या अधोमुख इंद्र नील कटाह में तुल्यम तले ये कटाह कड़ाई है नीचे उल्टा के रखा गया अधोमुख नीचे मुख इंद्र निरवन है कटाहा तुल्य है मालिन्म नीलवनता तो कल्पना आज आकाश में कल्पना होती है आकाश स्वरूप न भी गयी ही आरोप मानस आकाश स्वरूप नहीं जानने वाले तो कत आकाश नीलव नहीं कटा कर आकाश ऐसे होकर के चंदवा जैसे पहाड़ी के पर लगा हुआ है ऐसे कटाह से बड़ा कटा ऐसे आरप करते है में भी विवर दिखता है आकाश में कल्पना होती है तो। विवर्तो सतो फलिम तपोस विवर्तो विवर् विवर्तो जगदीशता माया शक्ति माया माया शक्ति शक्ति ततो कल्पिंद कारण निरश आकाश में विवर्त दिखता है इसलिए निरंश आनंद ब्रह्मी आनंद रूप निरंश में जगत विवर्त इस मानो जगत विवर्त है आनंद ब्रह्म निरंस होनी करेगी उसमें विवर्त जगत है इसकी कल्पना करने वाले कौन है माया शक्ति कल्पिका माया शक्ति ब्रह्म में है वो कल्पिका है कल्पना करने वाली है इसमें दृष्टानी के शक्ति बदली की शक्ति जादूगर शक्ति है कुछ कल्पना करके दिखा देता है कुछ ना कुछ दिखा देता है जैसे इंद्रजाली के शक्ति कल्पिका है जैसे माया शक्ति जगत कल्पिका है तत्व का करते निर से भी विवर्त सम निरंशी भी विवर्त हो क्यूँकी आकाश में निरंश होने पर भी उसमें विवर्त होता है भ्रम होता है निरंश आनंद कल्पित है चंगी कार्य निरंश आनंद में जगत कल्पित है इसे मानना चाहिए नगत कल्पना अनुपन्नम आनंद तो अद्वितीय है जगत की कल्पना करने वाले कौन है कल्पना अनुपन्न कल्पना है तो रभा कल्पना का हेतु तो कारण क्यों न कल्पना क्यों कैसे होगी इतना आशंका है कहते तो तो माया शिक्षिका है कल्पना कहे तो माया ही है तो माया किसे कल्पक है शक्ति तो कल्पक है को कृष्टम शक्ति में कल्पकत्व कहाँ दिखा गया दिखा गया इंद्रजाली के शक्ति दृष्टान्त दिया जादूगर की शक्ति है उसमें कल्पकत्व है यथा इंद्रजाली के निष्ठाया मणिमंत्र आदि रूप आया शक्ति है गंधर्व नगर आदि कल्पकत्व तथा जादूगर में माया है मणिमंत्र आदि रूप कुछ मणि प्रयोग करता है मंत्रों को जितने प्रयोग करता है वो माया शक्ति है उसे गंधर्व नगर आदि दिखा देता है नगर दिखा देता है वृक्ष दिखा जाए फल लग जाएंगे ये कल्प कृत्य जिस प्रकार इसी प्रकार माया शक्ति जगत की कल्पिका है तो माया शक्ति कल्पिका क्या आनंद ब्रह्म को कहते अद्वितीय ब्रह्म एक द्वितीय अद्वितीय ब्रह्म है तो फिर माया शक्ति कहाँ से आई कल्पिका कलिका आनंद आत्मा अतिताया माया अभ्युपग में आनंद रूप आत्मा से अतिरिक्त माया मानेंगे तो द्वैतापति द्वैत से आपत्ति अद्वैत ब्रह्म कैसे होगा उससे अतिमाशक्ति होगी इत्या तिर्वचनीय अन वक्त उत्तर-उत्तर वक्ष सकते भेदेना ये माया है वास्तव नहीं है वास्तव हो तो ब्रह्म में होगी अनिर्वचनीय तुना वो अनिर्वचनीय निर्वक् न सकते अनिर्वचनीय जिसका निर्वचन किया जा सकता है उसको कहीं निर्वचनीय निर्पुर अनिर्चे निर्वचनीय तब्यव्या अन्य प्रत्ये होते हैं, वचन धार करें तो वचनीय निर्वचनीय न निर्वचन ते तो अनिर्वचनीय माया अनिर्वचनीय क्या है माया को सद्रूप से निर्वचन नहीं कर सकते सदरूप रूपे न निर्भ न सके थे निर्वचनीय नहीं है क्योंकि माया सदरूप होती तो सचेत न बाध्यता सत तो उसका बाध नहीं होना चाहिए सत का बा नहीं होता है त्रिकाला बाध्युम यदि माया सदरूप हो तो उसका नहीं होना चाहिए किंतु प्रमाण से माया का बाद हो जाता है निर नाना किंचन माया का सब ब्रह्म में सब का बाद हो जाता है इसलिए सत नहीं है ब्रह्म माया ब्रह्म जैसे सत्य ऐसे माया सत नहीं सत रूप निर्भव तो न सके थी एक हो गया सच्चेत बाध्य तो इसमें सत्यूपेण निर्भुक्त होना सकते थे सत्य तो नहीं होगा तो असत हो जैसे बंध्या पुत्र ससाण असत्य निर्भुक्त होना सकते थे जैसे सस्य विषाण बंध्या पुत्र असत है जैसे ब्रह्म सत्य है माया सत्य नहीं जैसे बंध्या पुत्र सस्य है जैसे माया असत्य भी नहीं है क्योंकि असचेत न प्रती है तो असत हो तो उसकी प्रतीत नहीं होनी चाहिए ससाण बंध्या का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है नहीं होता है यदि असत होता है, तो उसकी प्रतीति नहीं होनी चाहिए उसका कार्य नहीं उसकी प्रतीति नहीं होनी चाहिए ये माया की प्रतीति प्रती है माया का कार्य प्रतीति होती है अज्ञान का असत्य तो न प्रती थो इसलिए असत नहीं सत्य न निर्भक्त न सकेते, थे असत्य न असत रूप से निर्भक्त न सके थे माया असद उभय रूपेण उभय रूपेण तो निर्भक्त होना सके कोई भी वस्तु नहीं जो सदशत उभय हो इसलिए कोई भी सदशत उभय आत्म का अप्रसिद्ध होने से माया को सदशत उभय भी नहीं कह तो सकते तो सत्य न असत्य सदसत उभय रूपे न निर्वको न सके थे अनिर्वचनीय माया कहा अनिर्वचनीय उसको सत्य नहीं कह सकते असत्य नहीं कह सकते सदशत उभय भी नहीं कह सकते ये अर्थ नहीं की अनिर्वचन नहीं कहा तो कोई भी शब्द नहीं कहेंगे चुप हो जाएंगे यह नहीं है अनिर्वचन मतलब कोई भी शब्द नहीं कहा जाएगा माया कहते हैं अनिर्वचनीय कहते मिथ्या कहते अन कहते हैं कितने शब्द पर जाता है प्रकृति माया में तो प्रकृति विद्या तो अनिर्वचनीय का अर्थ नहीं की कोई भी शब्द नहीं कह सकते यार अर्थ नहीं है अनिर्वचनीय का अर्थ सत्य निर्वक्त हो न सक्य थे असत्य न निर्वक्तु न उभय रूपेणी निर्भक्त हो न सकते इतनी अनिर्वचनीय उसको सत्य नहीं कह सकते असत्य नहीं कर सतय भी नहीं कह सकते तो क्या कहेंगे कुछ नहीं कह सकते अनिर्वचन ये अनिर्वचन है अनिर्वचन होने का मिथ्या है जो अनिर्वचन है वो अन्य मिथ्या कहेंगे वक्तुम उत्तर उत्तर वक्षमान लौकिक अग्नि आदि शक्ति आगे कहेंगे अग्नि की शक्ति उसको दिखाएंगे जिनकी शक्ति अग्नि से भिन्न है अथवा नहीं विचार करेंगे अग्नि आदि शक्ति सावधेदन अभेदन व निर्वतमश तुम शक्ति अग्नि की शक्ति अग्नि से भिन्न है अग्नि से अभिन्न है ऐसे निर्वचन नहीं कर सकते अग्नि की शक्ति पहले अग्नि की शक्ति को समझ तो नया शक्ति भी समझ में आ जाए शक्ति कैसे ऐसे अनिर्वचन समझ में आ जाएगा शक्ति शक्ति पृथ् नास्ता सवृष्टे नाधिधार प्रतिबंध से दृष्टि शक् भाव क्यों सृथ शक्ति ही सकता पृथक नास्ती शक्ति जिसे में उसको कहते शक्तम जैसे पद की शक्ति अर्थ में है वहाँ पद पदार्थ के संबंधों को शक्ति कहते हैं शक्ति वाला है पद उसको कहते सप्तम पदम और होता अर्था। का है अर्थ शक्ति के आश्रय को शक्त कहा जाता है अग्नि में शक्ति है दहा स्फोट शक्ति है शक्ति का आश्रय अग्नि उसको कहा जाएगा शक्त शक्ति ही सकता पृथक से शक्ति के आश्रय शक्तिमान शक्त से शक्ति पृथक नहीं है जैसे अग्नि की शक्ति अग्नि से पृथक नहीं है घट से पटर पृथक है क्योंकि घट के नाश होने पर ही वो रहता है इस प्रकार अग्नि की शक्ति यदि अग्नि से पृथक होती अग्नि के बिना भी रहनी चाहिए अग्नि के बिना अग्नि की शक्ति नहीं रहती इसलिए शक्ति शक्ति सत्य से पृथक नहीं शक्ति है शक्ति सक्ता पृथक नती उसमें हेतु तद्भ दृष्टि है तदव मतलब भेदन असत्य से भेदन असत्य से दृष्टि दिखा गया भेदन असत अग्नि से भिन्न शक्ति नहीं दिखी थी असत्य दृष्टि तथा से भेद से दृष्टि से सत्य से भेद अधिक सत्य को छोड़ करके शक्ति के आश्रय शक्त उसको छोड़ करके शक्ति अलग नहीं दिखती शक्ति असत्य हो जाती है भेद असत्य से दृष्टि इसलिए पृथक नहीं शक्ति सत्य से पृथक नहीं हेतु दिया क्यूँकी भेदन असत्य से दृष्टि दिखता है भेदन असत सत्य से भिन्न अशक्ति कही दिखती नहीं है अग्नि को छोड़ कर अलग अग्नि की, की शक्ति नहीं दिखेगी अब तो एक मानेगी शक्ति का उस एक मानेगी नचा विदा शक्ति और सत्य एक नहीं है वह की शक्ति वन्नी एक है ऐसा नहीं है क्योंकि प्रतिबंध से दुष्टत्व प्रतिबंध होता है वह रहते हुए चंद्रकांत मणि मंत्र औषध प्रयोग करेंगे वन्नी वन्नी वन्नी के शक्ति, वन्नी की शक्ति का का प्रतिबंध होता है है नाश नहीं होता है वन्नी, है। वन्नी, है। वन्नी रहते हुए भी शक्ति का प्रतिबंध हुआ यदि वन्नी और शक्ति एक हो शक्ति नहीं हो तो वन्नी नहीं होनी चाहिए वन्नी तो शक्ति होनी चाहिए वन्नी वन हाथ में रखते जलाते नहीं तो शक्ति का प्रतिबंध हुआ अभैद नहीं होगा यदि अभैद होता शक्ति नहीं है तो सकता भी नहीं होना चाहिए शक्ता नहीं है तो शक्ति भी नहीं हो शक्ति नहीं है कि बनी है सकता है एक आभेद हो तो प्रतिबंध तो से दुष्टता शक्ति अभाव है तो कश्य सकती यदि नहीं है तो कश्य सह कश्य सह क हाँ कश्य शक्ति यदि अलग नहीं मानेंगे वनि से भिन्न शक्ति नहीं तो कस्य प्रतिबंध चंद्रकांत मणि आदि से प्रतिबंध किसका हुआ अग्नि अग्नि होने पर भी शक्ति का प्रतिबंध होता है शक्ति यदि ये अलग नहीं कहेंगे एक रूप कहेंगे तो कस्य प्रतिबंध वही का तो प्रतिबंध नहीं वनी ते ही अभेद नहीं कह सकते अभेद कहेंगे तो मणि मंत्र औषधि से शक्ति का प्रतिबंध होता है तो के बिना विनाश हो जाए वनी तो रहती है इसलिए अतिरिक्त भी शक्ति कहेंगे अतिरिक्त नहीं है क्योंकि वन के बिना विनाश की स्थिति नहीं है और अभिन्न भी नहीं कर सकते इसलिए शक्ति भिन्न भी नहीं है अभिन्न भी नहीं है और शक्ति से भिन्न अभिन्न उभय हो ऐसा कहीं लोग दृष्टान्त नहीं जो भिन्न भी हो और अभिन्न भी हो इसलिए शक्ति को वनि की शक्ति को वन्य से भिन्न नहीं कर सकते है अभिनन्न नहीं कर सकते भिन्ना भिन्न उभ नहीं कर सकते वो अभी अनिर्वचनीय है शक्ति ही देश दृष्टांति की लिए अग्नि आदि निष्ठा अग्नि में शक्ति स्फोट आदि जनिका दाह स्फोट जनिका है कारण है शक्ति शक्तार्थ पृथक नास्ति, शक्त हो गया अग्नि आदि स्वरूपा शक्ति काग्नि शक्त से पृथक नास्ती पृथक आते भेद क्यों नहीं है यदि होता अग्नि के बिना रहे दृष्टि तादवा शक्ति सत्य से पृथक नहीं ऐसे दिखता है से नहीं ऐसे दृष्टि वहीं के बिना शक्ति कहीं नहीं दिखती है वहीं नहीं रहे और वनी की शक्ति भी जाए ऐसा नहीं होती है दृष्टि का दर्शन आदम अग्नि आदि स्वरूप अतिरिक्त अनुपलभ्य अग्नि स्वरूप से उपलब्ध नहीं होती शक्ति, शक्ति। अग्नि स्वरूप के बिना शक्ति नहीं होती अग्नि की शक्ति अग्नि ही तो शक्ति नहीं होती यदि पृथक होती शक्ति अग्नि के बिना रहना चाहिए वन आदि स्वरूप अस्तरेखन अनुपलभ्य मानता है होदि शक्ति शक्त से पृथक नहीं तो अभिनव नग्न अग्नि आदि स्वरूप में भी शक्ति अग्नि की शक्ति अग्नि ही है ऐसा नहीं न अभिदा का तो नहीं हो। नही होदा विवो अंग होता है विदा बनता है घाय करें तो भेद बनेगा अंग होता, हो, हो अभी दा अभी दा तो विदा हो जाएगा साफ होकर तो से गुण नहीं अभिदा अभेद पर चुके अभिदा हो तो अभेदो पिन अभिद भी नहीं क्यों तत्व हेतु मतिबंध से दृष्ट तो प्रतिबंध दिखता है चंद्रकांत मणि मंत्र औषध कम से शक्ति का प्रतिबंध होता है वनी रहते हुए अभेद कहेंगे तो का शक्ति का प्रतिबंध तो वन्य भी नहीं हो वन्य हो तो शक्ति का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए शक्ति भी रहनी चाहिए मणिमंत्रादि भी शक्ति कार्य से स्पोटादि प्रतिबंध दर्शनार्थ मणिमंत्र आदि के द्वारा शक्ति का कार्य स्पोट का प्रतिबंध होता है इसलिए स्वरूप आतूप से अतिरिक्त वन्य ही शक्ति ऐसा नहीं कर अच्छा शंका कहते भगूत प्रतिबंध दर्शन शक्ति भेदोपी महाभूत शक्ति का प्रतिबंध हुआ शक्ति कार्य का प्रतिबंध हो जाए कि शक्ति शक्ति से शक्त बनी का भेद नहीं हो, होते तो अभाव तो शक्ति जी जो अलग नहीं कहेंगे तो प्रतिबंध किसका कहेंगे प्रत्यक्ष सिद्ध से आदि स्वरूप से, से प्रतिबंध असंभव चंद्रकांत मणि मंत्र औषध प्रयोग करने पर वनी रहती है वो तो प्रत्यक्ष सिद्ध है उसका प्रतिबंध नहीं वो है ही वनी रहने पर भी प्रतिबंध हुआ कार्य नहीं होता है तो किसका प्रतिबंध रहेंगे वहीं काता तो नहीं वन से शक्ति का प्रतिबंध करना पड़ेगा क्योंकि प्रत्यक्ष अग्नि आदि है उसका प्रतिबंध हो तो नहीं होना चाहिए तो शक्ति अनुभव कम वनि से अतिरिक्त शक्ति नहीं मानेगी तो प्रतिबंधों पर निर्विषय से आज किसका प्रतिबंध होगा कोई विषय होना चाहिए इसलिए वन्य स्वरूप से अतिरिक्त माननी चाहिए शक्ति जिसका प्रतिबंध मनी मंत्र शब्द से होता है ये अभिप्राय हो शक्ति प्रत्यक्ष नहीं दिखती है कार्य से निश्चय होता है सर्वत्र किसी व्यक्ति में शक्ति है तो प्रत्यक्षण नहीं दिखता है देह मोटा तगड़ा है तो शक्ति अधिक ऐसा नहीं पतला व्यक्ति भी बहुत शक्त है शक्ति का प्र प्रत्यक्षण नहीं होता है अतिय है, ग्राह्य है नहीं है मैं अतिया शक्ति है कथम प्रतिबंध अवगत सक्य थे यदि आतंक शक्ति है वो तो अतिद्रिय है, ग्राह है इंद्रिय ग्राह्य नहीं इंद्र से तो वही का होता है उसमें शक्ति है वो तो अतिद्रिय अनुमान से सिद्ध करेंगे कार्य को देख करके प्रत्यक्ष नहीं होती शक्ति का प्रत्यक्ष नहीं होता तो फिर शक्ति का यदि प्रत्यक्ष नहीं होगा शक्ति का प्रतिबंध हुआ वो कैसे निश्चय करेंगे शक्ति का प्र, प्रत्यक्ष होता तो मणिमंत्र औषध रखे शक्ति का प्रतिबंध हो गया कहेंगे शक्ति का ही प्रत्यक्ष नहीं होता है तो उसका प्रतिबंध भी नहीं दिखेगा प्रथम शक्ति प्रतिबंध अवगम अवगम निश्चय तुम सक्य थे कैसे जान सकते उत्तर देते है दकार्ये दकार्ये शक्ति कार्याय को कार्ये प्रतिबंधन प्रतिबंधन जल्दा हे दकार्ये शक्ति तो है है शक्ति है कार्यामय शक्ति अनुमेय है कार्य लिंग ऐसी दाह फुटादि कार्य को देख करके अनुमान करते वन में शक्ति है कार्य अनुमेय है अकार्य कार्य अनुपत्त हो रहते समय भी कार्य नहीं हुआ तो प्रतिबंधन प्रतिबंधन की कल्पना करेंगे कार्य से शक्ति का अनुमान करते हैं वनी रहते हुए भी यदि कार्य नहीं हुआ तो शक्ति का प्रतिबंध मनुष्य होगा जलत तो अग्नि हृदय अग्नि जलते हुए यदि दाह नहीं हुआ तो मंत्र आदि प्रतिबंधता सणि मंत्र आदि की तरह प्रतिबंध हुआ इसे निश्चय होता है शक्ति रीति अतिया शक्ति यथ कार्य लिंग गम्या इंद्रिया ग्राह्य नहीं होतीन्द्रिय कहते हैं अनुमान प्रमाण से ज्ञ होता है कार्य है लिंगम कार्यम च कार्य कार्यिंग कार्यलिंग जेया अथ अकार्युपत्त सत्य अकार्य सत्य भी अनुपत्त अकार्युपत्त अभ्या सत्य भी कारण कारण रहते हुए यदि कार्य के अनुत्पत्ति हुई कार्य की नहीं हुई कारण नहीं रहे तो कार्य नहीं तो कोई आपत्ति नहीं कारण नहीं तो कार्य होगा ही नहीं और तो कारण रहते हुए दहाज स्ट का कारण बनी है बनी रहते हुए भी कार्य अनुत्पत्त को सत्यांश यदि कार्य दाह कार्य नहीं हुआ तो प्रतिबंधन अवगम्य थे प्रतिबंधन प्रतिबंधक जाना जाता है प्रतिबंधक बनी होने पर दहाजोट नहीं हुआ तो निश्चय होता है कोई प्रतिबंध हुआ उत्तम अर्थम दृष्टान्त प्रदर्शन स्पष्ट है दृष्टान्त देखा कर स्पष्ट करते जल तो अग्निर अदा है मंत्रादि प्रतिबंधता देखते जलती प्रज्जवलित अग्नि किंतु दाह नहीं होता है तो सब सब लोग निचय करते कुछ मंत्र से प्रतिबंध हुआ लोके स्वरूप जल तो अग्नि सपाता स्वरूपतः प्रज्वलित अग्नि किन्दुस्में दाहि लक्षण कार्य अनुपद्य मे दाहि कार्य जो नहीं उत्पन्न नहीं होता है तो निश्चय हो जाता है मंत्र आदि प्रतिबंधता मंत्र आदि नाम शक्ति प्रतिबंध मंत्र आदि से मणि कुछ औषध ये शक्ति का प्रतिबंधक है ये निश्चय होता है इसलिए शक्ति अत होने पर भी कार्य से शक्ति का निश्चय होता है और कारण रहते समय यदि कार्य नहीं हुआ शक्ति का प्रतिबंध ऐसे निश्चय होता है अभी लौकिक शक्ति वन्नी की शक्ति को दिखाया वन्नी की शक्ति स्वरूप तो दिखाई और प्रमाणत अनुमान लिंग से दाहस्पटादी कार्य से ज्ञ होता है तो लौकि स्वरूपत प्रमाण्य कथन करके इधानी मायाशक्ति शारी ब्रह्म में माया शक्ति है है है माया आत्म के शक्ति वो तो इसमें प्रमाण देते हैं उपनिषद वाक्य प्रमाण ही धे ध्यान युगानुगता अपश्यन देवात्म शक्ति स्वगुणे निगुणाम विभिन्न प्रकार कारणवाद में विचार करके मुन्यान योग्य में अनुगत होकर के उन्होंने अपश्य देखा देवात्म शक्ति देव से आत्म देव से आत्मना शक्ति परमात्मा की शक्ति है ही स्वगुण निगुड़ा अपने गुण से गुण उसके कार्य हो तो स्थल शिक्षण शब्द से गुण ढकी हुई ऐसे शक्ति को उन्होंने देखा मुन्नी लोग नेता उपनिषद वाक्यम अर्थ तो पटती श्वेता से वाक्य तो आया उसी वाक्य को अर्थ ऐसी पढ़ते हैं, श्रुति वाक्य का जो अर्थ उसे अर्थ को कहने वाले श्लोक है देवात्म शक्ति सगुण शक्तिर विविधा विधम शक्तिर विविधा क्रिया ज्ञान बलात्मिका बलात्मिका क्रिया ज्ञान बलात्म का स्वगुणे निगूढ़ा मुनय स्वगुणे निगूढ़ा देवात्म शक्तिम अभिधन साक्षात्कार क्या मुन्नी लोकने देवक से आत्म शक्ति है सब गुण ही निगुणा अपने गुण से छिपी हुई पराशक्ति विविध है इसकी परा शक्ति है विविधा ज्ञान क्रिया ज्ञान बलात्मिका क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति बल इच्छा शक्ति है ठीक है में काल स्वभाव आदि कारणवादी सुन बनता जगत का कारण कोई कहगा काल कोई कहते स्वभाव विभिन्न प्रकार कारण बाद में दोष दर्शन करके देखिये नहीं कारण नहीं हो सकता है फिर जगत का कारण क्या है जानने की इच्छा से जगत कारण जिज्ञास जानने की इच्छा से ध्यान योगम आस्थित अधिकारी न ध्यान युग स्थित रहे का अधिकारी रह करके देवात्म शक्ति अभिदन देवस आत्मशक्ति देवस्य दकाश दे मान स्वप्रकाश जिदात्मा की शक्ति है जो स्वप्रकाश जिदात्मा है वो प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म है प्रत्येक अभिन्न से ब्रह्मना शक्ति वही माया रूप शक्ति शक्ति स्वगुण ही निगुणान स्वगुण स्व कार्य भूत ही माया के कार्य स्थल शरीर सूक्ष्म शरीर बहुत स्थूल सूक्ष्म शरीर से निगुणा छिपी हुई नितरा गुणा छिपी हुई ढकी हुई आवृताम करता आब्रता ढकी हुई अभी दन, अभी दन, अभी दन, अभी दन नहीं, अभिधन का साक्षात्तवंत जिस श्लोक तो में अभिधन ऐसे साक्षात्कार किया उपनिषद उसी श्वेता उपनिषद में आया विविधेव वाक्या सान बल क्रिया पर विभिन्न प्रकार स्वाभाविक अनाद अनाद स्वभाव स्वीर्थने वचने पठत अक्य कोई पढ़ते ब्रह्म परा शक्ति पर उत्कृशक्ति जगत कारण जगत का कारणूता शक्तिर्विधा श्रीयते विभिन्न प्रकार विविधत्में बलात्म क्रिया ज्ञान प्रसिद्ध क्रिया चाहे ज्ञान च्ने क्रिया ज्ञान शक्ति से प्रसिद्ध है बलंता शक्ति ज्ञान क्रियाशक्ति सहचरिया क्रिया क्रिया बल आत्मा यशा शक्ति सात्म शक्ति साह ज्ञान क्रिया शक्ति इच्छा शक्ति लेनी है साहचरिया क्रिया आत्मा आत्मा का स्वरूप ये शक्ति का स्वरूप क्रिया ज्ञान बल हे स्वरूप आत्मा का स्वरूप सा क्रिया ज्ञान बलात्मिका क्रिया ज्ञान बल स्वरूप शक्ति है <ercl Go Secretary> पराचित शक्ति निमित्त क्रिया जानाव